सधिर्नाम वैश्योहमो धनीकु पुत्रदारेरस्त धनलोभाद साधु भी विहीनचर्दारे पुत्रैरादा मेधनम वनम्याग दुखी निर बंधु सुमेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरथ और समाधि नाम का वैश्य इन दोनों में आपस में भेंट हुई और एक दूसरे से परिचय प्राप्त करना प्रारंभ किए दोनों ने सुरथ राजा की बात हम श्रवण कर चुके हैं कि वह एक सुंदर देश का राजा था लेकिन शत्रुओं ने उसके राज्य को जीत लिया और साथ ही साथ उनके मंत्री भी उनके विपरीत जब हो गए तो राजा ने विचार किया था कि जब मेरे मंत्री ही सलाहकार ही मुझसे विपरीत हो रहे हैं तो राज्य का संचालन अब उचित ढंग से नहीं हो सकता क्योंकि ये शत्रु पक्ष के हो चुके हैं इसलिए किसी भी समय पर मेरे जीवन को खतरा उपस्थित हो सकता है यह विचार करके राजा सुरथ एकाकी ही वन की ओर निकल पड़ते हैं और सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुँच करके सुमेधा ऋषि को अपनी पूरी बीती कहानी सुना देते हैं ये सुनकर के सुमेधा ऋषि उनको आश्वासन देते हैं राजन आप निर्भय होकर के इस आश्रम में विश्राम कीजिए यहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता यहाँ पर हिंसा को मना किया गया है और हमारे इस आश्रम में सबके सब साधना निरत संत निवास करते हैं मुनिकुमार ऋषि कुमार निवास करते हैं उनके भजन के प्रताप से कोई भी कितना भी हिंसक जानवर क्यों न हो इस आश्रम के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता यदि प्रवेश करता है तो उसकी हिंसक की वृत्ति समाप्त हो जाती है यहाँ पर नेवला और सर्प एक ही जगह पर बैठ कर के विचरण करते हैं सिंह और विरण पास में एक दूसरे के विराजमान रहते हैं मयूर और सर्प सब एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं जितने भी परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव जंतु हैं इस आश्रम के अंदर में आप पाएंगे यहाँ पर किसी प्रकार का वैर भाव है नहीं यह तपस्या का प्रताप है साधना का प्रभाव है जहाँ पर व्यक्ति अपने मनोदशा को उन्नत अवस्था में पहुंचा चुका हो उस जगह में पहुँचने मात्र से आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है जहाँ पर निरंतर भगवत चर्चा की जा रही हो वहाँ पहुंचते ही भगवत चर्चा के परिसर में वैसा ही वातावरण मिलने के कारण सहज ही भगवत चर्चा में ही मन लगता है शांत होने लगता है और जिस कमरे में जिस घर में हम रात दिन एक दूसरे के साथ में कलह कर रहे होते हैं अनाप शनाप इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं उस जगह में उस कमरे में उस मकान में प्रवेश करते ही मनोवृत्तियां वैसे ही बदलती हैं अपने घर में ही जब कोई व्यक्ति एकांत में पूजा का एक कक्ष सुरक्षित रखा है और उस कक्ष में केवल स्वयं ही जाता है और कोई दूसरे न जाते हों और केवल पूजा पाठ के लिए ही जाता हो ध्यान भजन के लिए ही जाता हो और कोई दूसरी चीज की चर्चा करने के लिए वहां नहीं जाता हो फोन साथ में न ले जाता हो पूजा गृह में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो केवल पूजा के उद्देश्य से सब कुछ व्यावहारिक चीज़ें बाहर और पूजा में जो आवश्यक सामग्री हैं केवल उन्हीं को लेकर के प्रवेश करता है तो क्योंकि रोज़ की यह क्रिया चलती आ रही है इसलिए उस पूजा घर में प्रवेश करते ही स्वतः ही पूजा में मन लगेगा ध्यान में मन लगेगा जप में मन लगेगा मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा बाहर कहीं घूम फिर करके आया थक हार करके परेशान होकर के जाकर के और जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित की है पूजा का स्थान है वहाँ जाकर के बैठता है बैठने मात्र से उनके अंदर में शांति आने लग जाती है सारे प्रश्नों के समाधान अंतर से आने लग जाते हैं क्योंकि समस्याएं हमारे अंतर से प्रकट होती हैं इसलिए उनका समाधान भी अंतर में ही प्राप्त होता है ये स्थान का प्रभाव होता है शौरगुल जहाँ होता है वहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत अशांत मन होगा मंदिरों में क्योंकि पूजा पाठ जब तप होता रहता है आराधना संकीर्तन होता रहता है संत महापुरुष भगवत चिंतन में लगे रहते हैं इसलिए उस परिसर में पहुंचते ही वहां के अणु परमाणु हमको प्रभावित करते हैं सुमेधा ऋषि कहते हैं राजन यह निर्भय स्थान है अभय स्थान है यहां आपके कोई दुश्मन राजा प्रवेश नहीं कर सकते यदि प्रवेश करेंगे तो अपने आप उनका वैर भाव समाप्त हो जाएगा शत्रुता खत्म हो जाएगी ये स्थान वो है इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ पर विराजमान होइए आपका राज्य चला गया आपकी पत्नी चली गई आपके बेटे चले गए आपका खजाना चला गया कोश आपके हाथी घोड़े सब चले गए चतुरंगड़ी सेना परवस्त हो चुकी जनता पराई हो चुकी आप बिल्कुल उनकी चिंता छोड़ दीजिए यह आश्रम में इस आश्रम में आप सायं प्रातः और मध्यान्ह काल में जो सत्संग होता है उस सत्संग में उपस्थित होकर के और अपने आप को टटोलिए, लिए तलाशिए कि आपकी कहां स्थिति है आपको सत्संग रूपी दर्पण में अपना चेहरा दिख जाएगा कि आपके दुख का मूल क्या है आपकी परेशानी का मूल क्या है और उसी सत्संग में आपको कोई ना कोई समाधान जरूर प्राप्त होगा क्या करें जिससे कोई हुई संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए कोई हुई जवानी हमें प्राप्त हो जाए कोई हुई विद्या हमें प्राप्त हो जाए खोया हुआ राज्य हमको पुनः प्राप्त हो सकता है ये सारे के सारे उपाय उस व्यक्ति को सुलभ हो सकते हैं जो भोग की अपेक्षा करता है यहां दोनों प्रकार के रास्ते मिलेंगे आपको भोग मार्ग में जाना चाहते हैं तो भोग प्राप्ति के साधन का भी उल्लेख संतों के मुख से प्राप्त हो जाएगा और यदि मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहते हैं तो मोक्ष की बातें भी आप पकड़ लेंगे क्योंकि शब्द तो वही हैं लेकिन हमारी मानसिकता के अनुसार शब्दों के अर्थ हम गृहित करते हैं गीता के शब्द वही हैं पर सुनने वाले अपने ढंग से उनका अर्थ चयन करते हैं भाष्य लिखने वाले टीका लिखने वाले व्याख्या लिखने वाले कमेंट्री लिखने वाले ये सब अपनी मानसिकता के अनुसार गीता के अर्थ निकाल कर जनता को वितरित करते हैं शब्द वही हैं जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्गत शब्द जो पाँच हजार एक सौ सत्रह वर्ष पहले थे शब्द वही है और तब से लेकर अब तक कितने तात्पर्य गीता के निकल चुके हैं निकल रहे हैं निकलते रहेंगे शब्द में वो शक्ति है कि अनेक अर्थों को देश -काल परिस्थिति के अनुसार प्रकट करती रहती है, का समाधान उन शब्दों में मिल जाता है। तो हमारी मानसिकता जैसी होगी उसके अनुसार हम शब्दों का तात्पर्य ग्रहण करते हैं संत तो अपने मनमोच से कोई चर्चा छेड़ेंगे पर उस चर्चा में आपका भाग्य अपने आप आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए संत को प्रेरित करेगा यहाँ पर उपस्थित जैसे व्यक्ति हैं तो वक्ता के पास में कुछ है या नहीं अलग बात है पर व्यासपीठ जहाँ पर संत महापुरुष बैठ करके सचिंतन करते हुए इस पीठ को पवित्र किए हैं तो इस पीठ में बैठते ही इस गद्दी में बैठते ही आपका भाग्य प्रबल होता है आपके भाग्य के अनुसार ही बातें उभरेंगी आपके भाग्य में नहीं हैं तो कोशिश करने पर भी बहुत बातें नहीं आ सकेंगी जिनको शास्त्र स्पष्ट मना करते हैं कि न न अश्रद्धेय देयम न अश्रद्धालवे देयम जो श्रद्धालु नहीं हो उनको मत बताना भक्तिमान न हो उनके सामने ये बात कहना नहीं क्योंकि तुम्हारा कहना व्यर्थ चला जाएगा शास्त्र जिनको मना करते हैं तो शास्त्र चाहे कितने भी मना करते रहें, पर सच्ची श्रद्धा है और किसी के भाग्य में है तो वो बात अपने आप प्रकट हो ही जाएंगे और शास्त्र चाहे कितना भी कहें कि श्रद्धालु को देना भक्तिमान को देना तो व्यक्ति किसी को भक्तिमान समझ करके श्रद्धालु समझ करके देने की कोशिश भले करे लेकिन दे नहीं सकेगा श्रोता के भाग्य प्रारब्ध के अनुसार ही शब्द आते हैं और श्रोता फिर उन शब्दों के अर्थ का निर्धारण करता है कोई घर गृहस्थी के कार्य में अत्यंत आसक्त है तो उनके लिए व्यासपीठ से निकलने वाले शब्दों के मायने अलग होंगे कोई संत महापुरुष विरक्त श्रवण कर रहा हो तो उनके लिए वही शब्द दूसरे अर्थों को प्रदान करेंगे राजा सूरत से सुमेधा ऋषि कहते हैं कि राजन आप यहाँ रहिए श्रवण कीजिए सत्संग कीजिए आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त होगा वहां रहने लग गए साय प्रातः मध्यान्ह तीन समय पर संतों के पावन चर्चा पर भाग लेते कई प्रकार की बातें सुनने को मिलतीं जगत मिथ्यात्व का और ब्रह्म के सत्यत्व की चर्चा होती एकमात्र सत्य वस्तु परमात्मा है और बाकी उनको छोड़कर के सब के सब नकली हैं झूठे हैं एकमात्र मैं सच हूँ और मुझसे संबंधित सारी चीज़ें नकली है, है, हैं झूठी हैं मिथ्या हैं इस प्रकार से चर्चाएं शुरू हो गईं ब्रह्म सत्यत्व और जगत मिथ्यात्व की चर्चा जगत के झूठेपन की चर्चा अब जब जगत को झूठा मिथ्या सिद्ध करना है तो उसी प्रसंग में कई प्रकार की चर्चाएं आती उन चर्चाओं में प्रसंग जो सकाम भक्त हैं, सकाम भक्तों की कामना पूर्ति के उपदेश भी दिए जाते क्योंकि सत्संग में दो प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलती हैं एक तो धर्म परक बातें और एक अध्यात्म परक बातें धर्म जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन बातों को बताने वाली बातें ये धर्म परक बातें कहलाती हैं जिनमें अर्थ की प्राप्ति कैसे हो मन अभिलषित भोगों की प्राप्ति कैसे हो और जीवन चलाने के लिए धन के साथ साथ में धन का उपयोग किस रूप में किया जाए मतलब धर्म के धर्म का विवरण इनकी चर्चा की जाती है भोग के अंतर्गत ये हैं इनकी चर्चा होती है और इनकी प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति शास्त्र के बताए अनुसार जब चलने लगता है तो उसके अंतर में शुद्धि जब होती है तब कहीं जाकर के अध्यात्म की चर्चा सुनने का और कहने का कोई अधिकारी बन पाता है जैसे यह वस्त्र ये टेबल इस ग्रंथ का आधार है इस ग्रंथ को यहाँ पर विराजमान किए हैं वेद भगवान को विराजमान किए हैं इस आसन पर विराजमान किए हैं वैसे ही अध्यात्म को आसन दिया जाता है वो आसन है धर्म धर्म को यदि हमने ठीक ठीक से अपनाया है तो धर्म हमारे अंतर में शोधन करता है चित्त शुद्धि करता है और जब चित्त शुद्ध होता है तब उस चित्त शुद्ध चित्त में ही अध्यात्म को सुनने का अधिकार प्राप्त होता है और अध्यात्म वहां टिकता है अध्यात्म का मतलब है आत्म संबंधी विज्ञान परमात्म संबंधी विज्ञान सत्य वस्तु संबंधी विज्ञान वो वहां टिकता है नहीं तो कान से टकरा करके बाहर निकल जाता है अनधिकारी उसको अपना नहीं सकता तो अध्यात्म का आसन है धर्म दो प्रकार की चर्चाएं आश्रम में होती परिवार को कैसे चलाया जाए धर्म की बातें सुना करके व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है धर्म की बातें सुना करके उनको व्यक्तिगत सुधार की बातें सुनाई जाती और समाज को कैसे ठीक किया जाए कैसे हम सुखी हो सकते हैं यह लोग हमारा कैसे सुखी हो सकता है हम सामाजिक एकता के सूत्र में बंद करके कैसे उन्नति कर सकते हैं उन बातों का विवरण होता वो भी धर्म के अंतर्गत ही उसी प्रकार से राष्ट्रीय उन्नति कैसे हो राष्ट्र की रक्षा कैसे हो हम कैसे सुरक्षित हों, इन सारी बातों का भी उल्लेख किया जाता वो भी धर्म के अंतर्गत और इनको जब अपनाता कोई सही ढंग से तब कही जाकर के चित्र शुद्धि होती अध्यात्म का अधिकारी बनता है तो राजा से कहते हैं कि आप यहाँ पर विराजमान हो तो वह सुनते सुनते सुनते अब क्योंकि जैसे हम जिस दुनिया में रचे पचे हैं वो आसानी से वहाँ का परिवेश वहाँ का प्रभाव हमारे अंतर से जल्दी निकलता नहीं है जहाँ से आप आए हैं जिस परिवार से आए हैं हम आए हैं दूसरे संत भी आए हैं बचपन से लेकर के जिन वातावरणों में जीवन बिताए हैं वो वातावरण हमारे अंतर में बसे हुए हैं संस्कार के रूप में वासना के रूप में अच्छी भी वासनाएं और बुरी भी वासनाएं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों के दोनों भरे पड़े हुए हैं इसलिए जब हम कोई नए वातावरण में जाते हैं तो सहसा उस वातावरण से उच्चाटन सा होता है मान लीजिए आपके घर में परिवार में शांति से सब कोई रहते हैं किसी प्रकार के कोई कलह नहीं है एकता है सबके सब एक विचारधारा में बंधे पड़े हुए हैं एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं बेटे बेटियां बहु दामाद सब के सब अनुकूल हैं दांपत्य जीवन आपका सुखमय है जो एक व्यक्ति कहता है उसका सब लोग सम्मान करते हैं तो उस घर में स्वाभाविक ही एक प्रकार के सम्मान की भावना होने के कारण शांति बनी रहती है अब यदि आप में में पहुंचेंगे तो वहां भी अच्छा लगेगा और कोलाहल जगह में जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ऐसे जगह पर पहुंचेंगे तो वहां का वातावरण आपको तुरंत उच्चाटित करेगा भागो यहां से कब भागे भीड़ अच्छा नहीं लगेगा मन उगताएगा और इसके विपरीत यदि घर में ही बहुत प्रकार के कलह झगड़े झंझट कई बातों में रचपच करके उसके आदि बन पड़े बन चुके हों तो शांति स्थान में जाएंगे तो भी वहाँ भी फैलो छोड़ नहीं पाएंगे वहाँ भी बात करना बंद नहीं कर पाएंगे आप उसका कोई कीमत नहीं चाहे आप भगवान के मंदिर के सामने खड़े हों तब भी भगवान का तिरस्कार कर देंगे सदगुरुदेव के संत महापुरुषों के पास में उपदेश ग्रहण करने के लिए जाएँ शांति प्राप्ति के लिए गए हैं फिर भी वहां भी आपका कोलाहल उनको प्रभावित करने लग जाएगा भगवान के के मंदिर में जाकर भी वहां भी अशांति फैलाना शुरू कर देते हैं। अशांति का वातावरण में क्योंकि हम रह चुके हैं इसलिए अशांति प्रिय होने के कारण जहां जाएंगे वहां पर कोलाहल जब हो तो ठीक लगेगा तो राजा सूरत को अभी तक क्योंकि राज्य संचालन में रचे पचे रहे पूरे राष्ट्र को देखना है राष्ट्र की सीमाओं का ख्याल रखना है जनता की रक्षा का ख्याल रखना है राजकोष कैसे बढ़े इसका विचार करना है कोई शत्रु आकर के हमारे राष्ट्र में आक्रमण न कर दे धावा न कर दे उसके लिए चिंतन करना है और निरंतर जब से राज्याभिषेक हुआ होगा तब से लेकर के अभी तक हाथ से राज्य चले जाने तक निरंतर बुद्धि राज्य पालन में ही आसक्त रही अब ऐसा व्यक्ति अकस्मात छोड़ करके राज्य कहीं जा कर के एकांत में संत महापुरुषों के आश्रम में बैठा हो तो उसकी चित्त वृत्ति की कल्पना कीजिए कि की उसकी क्या मनोदशा होगी अचानक हमें किसी मकान पर रहते रहते बहुत दिन हो गए 20-25 साल हो गए और वहाँ पर पूरा इस मकान को अपना ही मान करके रहने लग गए सुख समृद्धि से रहते थे और अचानक हमें ये आदेश हुआ कि आपको मकान खाली करना है किसी बात को लेकर के खाली करने के लिए कह दिया गया तो फिर आप अब उस समय से लेकर के जहाँ जाएंगे जिसके साथ बातचीत करेंगे तो वहां पर अंदर से आप विचलित रहेंगे निरंतर चाहे कितने भी उसके सामने मुस्कुराइए नकली करके दूसरे को अपने खुश रहने का बोध कराने की कोशिश भले कीजिए लेकिन अंतर वाला तो उदास है अंतर वाला तो परेशान है अच्छे वातावरण में जाकर के भी आप अशांति महसूस करेंगे कि कहा जाएंगे किस जगह पर जाएंगे कोई नए जगह कहा मिले और यदि मालूम पड़ गया कि हमारे अमुक बात को लेकर के हमें निकाला जा रहा है तब तो फिर रात में भी नींद आना बंद हो जाएगा राजा सूरत की क्या स्थिति रही होगी जब उनको अचानक अत्यंत प्रिय राष्ट्र जहाँ के हरेक जनता राजा सूरत का सम्मान करती थी नगर भ्रमण करने के लिए जब हाथी से निकलते थे तो सबके सब, के सब पलक पावड़ी बिछाए हाथ जोड़े धार्मिक राजा सूरत की प्रतीक्षा करते थे दर्शन के लिए उनको प्रणाम करते थे उस उस राजा को जब अचानक जनता जनता की बीच से हटना पड़ा तो उस जनता की क्या स्थिति होगी और राजा की क्या स्थिति होगी इसीलिए राजा यद्यपि सत्संग में बैठते हैं सब प्रकार की बातें सुनते हैं लेकिन पहले पहले क्योंकि पहले के संस्कार भरे पड़े हुए हैं वो संस्कार नहीं जाने के कारण बार बार उनको लगता है कि मेरी रानी का क्या हो रहा होगा मेरे हाथी का क्या हो रहा होगा मेरी जनता पता नहीं कैसी होगी उस रास् खजाने का क्या होगा ये विचार मग्न थे बार बार इसलिए कथा में भी सत्संग में भी जब बैठते तो कई बातें सुन तो लेते लेकिन कई बातें दिमाग से उड़ जाती क्योंकि जिस समय सुन रहे हैं उस समय पर मन कहीं दूसरे जगह में लगा हुआ है ऐसे करते करते कुछ दिन बीते तो एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति जिसका नाम था समाधि शेठ उनके साथ में भेंट हो गई वो भी कुछ दिन से आकर के सुमेधा ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए थे उनमें जब परिचय हुआ तो वही राजा ने पूछा कि आप कौन है तो सुमेधा ये राजा सुरत के पूछने पर समाधि नाम के सेठ सेठ ने कहा समाधिर नाम मैं नाम मैं समाधि का सेठ हूं बहुत ऊंचे खानदान में, में मेरा जन्म हुआ था धननांग को जाता धन वैभव से संपन्न घराने में, में मेरा जन्म हुआ था मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा तब जब मेरी संपत्ति को लेकर के मेरे परिवार में आपसी फूट हो गई पुत्री ही दारय ही निरस्तश्चा धन लोभाध असाधु भी मेरे पुत्र धन के लोभी बन गए मेरी पत्नी धन की लालची बन गई उनको मुझसे प्रेम पहले दिखता था वो केवल धन के कारण लेकिन अब तो मुझसे प्रेम हटा करके केवल धन पर प्रेम उनका हुआ तो उनको लगने लग गया कि मनमाने ढंग से हमको धन का उपयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा है इनके अधीन होकर के इनसे मांग करके जीवन चलाना पड़ता है पत्नी को भी लगता था कि अब कितने कब तक मांगते रहेंगे इनसे बेटों को भी लगता था कि हर बार मांगें और बीच में कहीं आना कर दें तो अच्छा नहीं तो उनको भी धन कमाने वाले ये समाधि सेठ जी भी कांटे की तरह चुभने लग गए उनको लगा कि काश ये धन हमारे हाथ में आ जाए तो अच्छा है तो ये कब हो सकता है कैसे हो सकता है या तो जबरदस्त इनसे छीन लें या तो फिर प्रेम पूर्वक यह दे दें लेकिन पिताजी धन में अत्यंत आसक्त होने के कारण आसानी से दे नहीं पाएंगे तो बेटों ने और पत्नी ने मनचाह ढंग से उनकी अनुमति के बगैर समाधि सेठ की अनुमति के बगैर उनके धन का दुरुपयोग करना शुरू किया उपयोग करना शुरू किया अब स्वतंत्रता पूर्वक जब उपयोग होता है धन का तो दुरुपयोग भी शुरू होता है जब किसी बड़े व्यक्ति के नियंत्रण में धन का उपयोग होता है तब तक तो कोई ज्यादा दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है लेकिन आप अपने घर परिवार के बच्चों को बहू को बेटी को दामान को सबको यदि खुली छूट दे दें जैसा मन आए वैसा करो तो बहुत कम घर होंगे जिनके घर में परिवार के लोग धन का सही उपयोग करते होंगे नहीं तो धन का दुरुपयोग होता है अधिकांश धनाढ़ियों के घरों में बेटे धन का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं और बेटे से कह भी नहीं सकते घर परिवार के लोगों को कह भी नहीं पा रहे कहें तो फिर पूरा मानेंगे ये कैसे पता लगता है संतों के आश्रम में आते हैं संतों को बताते हैं महाराज हमारी यही स्थिति है सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे परिवार में अशांति बनी पड़ी हुई है बेटा कहना नहीं मानता पत्नी ठीक नहीं पत्नी ने शिकायत करती कि हमारे पति ठीक नहीं ये शिकायत करते हैं इन सब की जड़ है धन जो श्रीमद भागवत में भी ग्यारहवें स्कंद के तेरहवें तेईसवें अध्याय में एक तिक्षु ब्राह्मण्ड धन के पंद्रह दोष गिनाए थे कि धन के कारण व्यक्ति चोर भी बनता है तो चोरी को जन्म देने में मूल भूमिका है धन धन की व्यक्ति आपस में में मित्र मित्र थे लेकिन के साथ में नाता रिश्ता जब से जुड़ा तब से मित्र मित्र के विश्वास हटना शुरू हो गया दोस्त दोस्त में आपस में फूट शुरू हो गया बेटे और बाप में आपस में मानसिकता बिगड़ना शुरू माँ बाप में बेटे बाप में घर में आपस में यहाँ तक कि पति पत्नी में भी आपस में फूट शुरू होना शुरू हो जाता है तो नाना प्रकार के अनर्थों का जन्म होता है तो समाधि नाम के सेठ जी कहते हैं कि एक दिन ऐसी स्थिति आई मान्य भर कि मेरी पत्नी और मेरे पुत्र धन लोभ के कारण मुझे ही मेरा तिरस्कार करके और घर से बाहर कर दिए पुत्रदार ही निरस्त धन लो भाद असाधु भी विहीनस्त धन मैं तो बिल्कुल कहीं का नहीं रह गया पत्नी से भी गया पुत्रों से भी गया धन से भी गया अब पहले जब तक मेरे पास धन था तो लोगों के सामने उपस्थित होने में किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि सम्मान पूर्वक रहता था लेकिन जब कुछ नहीं है तो लोगों के सामने जाने से हिचकिचाहट पैदा होने लग गई मुझे बड़ा बहुत बड़ी हीनता महसूस होने लगी। मैं कहाँ जाऊं? तो आखिर में घूमता फिरता वहाँ से गाँव से निकल पड़ा और हमने सोचा किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर हमें कुछ समझाने के लिए कोई बात सुनने को मिली समझने के लिए कोई हमें शांति प्रदान करे हम बहुत ही घबराए बहुत ही विचलित चित्त हो चुका था वनम अभ्यागतो दुखी निरस्त बंधु भी सगे संबंधी सब ने साथ छोड़ दिया मैं घूमते फिरते इस जंगल में आया और इन ऋषि के आश्रम पर आया हुआ हूँ यहाँ आकर के मैं कुछ दिन हुआ जैसे आप आए हैं उसी प्रकार मैं भी कुछ दिन से यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कई बार मेरी पत्नी पता नहीं मेरे आ जाने के बाद मैं कहीं रो तो नहीं रो होगी वो सोच रही होगी कि हमारा हमारी गलती थी हमने गलत कहा उनको इसलिए वो चले गए ये सोच करके कहीं बहुत दुखी होगी मेरे बेटे कहीं ये सोच रहे होंगे कि पिताजी नाराज होकर के चले गए उनका मन दुख रहा होगा पैसे का पता नहीं किस प्रकार से उपयोग कर रहे होंगे सोहम में पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिक बार बार मुझे ख्याल आ रहा है पता नहीं मेरे बेटे कुशल से हैं कि अकुशल से हैं मेरी पत्नी स्वस्थ होगी कि बीमार होगी क्या कर रहे होंगे बिगड़ गए होंगे कि अच्छे होंगे मुझे बार बार उनकी याद आ रही है राजा ने कहा कि बहुत ताजुब की बात बता रहे हैं आप निरस्तो भवान लुभि पुत्र दाराधि जिन धन के लोभियों ने आपको घर से निकाल दिया और उनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो दुखी होंगे उनकी याद कर रहे हैं ये कैसी बात कर रहे हैं आप तेसुकी भवत स्ने बदधनाति मानसम क्यों उनकी चिंता कर रहे हैं जिसने आपको ठुकरा दिया घर से निकाल दिया उनसे मन को हटा देना चाहिए कि उन लोगों का दोष है लेकिन अक्सर यह देखा जाता है व्यक्ति चाहे किसी किसी भी कारण से कहीं किसी स्थान को छोड़कर के भागा हो लड़ाई झगड़े करके भागा हो और किन्हीं संतों के साथ में या अनुकूल व्यक्तियों के साथ में चर्चा करता है तो निंदा करते हुए उनसे मन को हटाने की कोशिश तो करता है लेकिन बार बार उनका चित्त वहीं जाता है जिनके दोष देख रहा है बार बार उन्हीं की ओर जाता है और जब उनके दोष की ओर मन जाता है ध्यान जाता है तो उसके चेहरे को देखिए अभी प्रेम से बातचीत करते करते क्रोध में आ जाता है उसकी आंखें बता देती है उसका चेहरा बता देता है उसके शब्द बता देते हैं कि कितना अव्यवस्थित हो चुका है कोई बहुत बड़ा काम संभाल रहा हो मानो कोई घर परिवार के या किसी संस्था के बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था बहुत लोग उनको जानते पहचानते थे मान सम्मान भी था लेकिन किसी गलती के कारण उनको वहाँ से हटना पड़ गया अब हटना पड़ गया तो अब उस हटे हुए व्यक्ति की मानसिकता को तलाश करके देखिए क्या स्थिति बीतती उसकी अच्छे लोग यदि उसको ना मिल पाएँ तो वो फांसी लगा करके जीवन ख़त्म भी कर लेता है कई लोग मिलते हैं ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लू जिसको हम छोड़ते हैं उसकी बार बार याद आती है क्यों क्योंकि उसमें आसक्ति बनी पड़ी थी लगाव की पहचान एक तो अनुराग से भी होता है और एक विराग से भी होता है लगाव होता है अनुराग जब होता है तो उस वस्तु को चाहते हैं अनुराग जब होता है तो उस वस्तु को चाहते हैं मान लो हमको खाने की कोई अच्छी वस्तु है आपको जो पसंद आता है उसका नाम बता दीजिए मान लो रस मलाई ही ले लीजिए रसमलाई में बहुत आ सकती है बहुत रुचि है तो अब रस मलाई का नाम सुनते ही या देखते ही मुख में पानी आ जाता अच्छा लगने लग जाता है तो ये अनुराग पूर्वक उसके साथ में लगा हुआ अच्छा लगता है अब किसी कारणवश उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद में मजबूरी में छोड़ा गया मजबूरी में छोड़ने के बाद में कई छोड़ने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने छोड़ा उसी प्रकार से दूसरा भी उसको छोड़े मैं छोड़ा हूं तो दूसरा भी उसको छोड़ दे ये उसकी धारणा बनती है अब जब देखता है कि मैंने जिस चीज को छोड़ा जलेबी को रस मलाई को हमने छोड़ दिया और दूसरा व्यक्ति खा रहा है हमारे सामने तो उसको हम मना करते हैं कि ये क्यों खा रहे हैं और जलेबी के और मलाई के निंदा शुरू कर देंगे तो ये हे दृष्टि पूर्वक लगाव ही प्रकट हो रहा है हमारा उस वस्तु के प्रति आसक्ति ही प्रकट हो रही है चिड़के द्वारा अन्यथा यदि सच्चा वैराग्य है तो वस्तु को जब से छोड़ा तब से उस वस्तु के हमारे पास में रहने पर भी कोई असर हम पर नहीं पड़ सकता और वस्तु के न रहने पर भी हम पर कोई असर नहीं पड़ सकता जलेबी को यदि हमने सच्चे दिल से छोड़ा है तो जलेबी को देखकर के मुख में पानी नहीं आ सकता तो उस जलेबी को कोई खाए या न खाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे व्यक्ति को खाते देखकर कि यदि हमको चिड़ हो रही है ईर्ष्या हो रही मतलब है नकली ढंग से उस वस्तु को छोड़ा इस प्रकार से भावना आती। अब यह व्यक्ति मजबूरी के कारण एक होता वैराग्य दो प्रकार का एक सहज वैराग्य होता है और एक अभावजन्य वैराग्य होता है परिस्थिति वशात वैराग्य होता है सहज जो वैराग्य होता है जैसे बुद्ध का सिद्धार्थ का घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लेकिन विरक्त सब कुछ देखते हुए राजा जनक की भांति जैसे सब कुछ है लेकिन परम वैराग्यवान और एक वैराग्य होता है घर में कुछ नहीं है जब कुछ नहीं है तो यहां हमारा से हमारा कोई गुजारा नहीं इससे अच्छा क्या करें कहा जाए बेकाल परेशान ही परेशानी है जिसके साथ में बातचीत करेंगे जो करेंगे परेशानी ही परेशानी है और छोटा व्यक्ति जान करके किसी के साथ में भी टकराव शुरू हो जाता है तो इससे परिस्थिति विशेष जन्य वैराग्य ये वैराग्य उस समय छोड़ देता है साथ जब हमें सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होते हैं मान लो हमने छोड़ा बहुत कुछ और अब किसी जगह में गए तो जिन चीज़ों को छोड़ा वो उपलब्ध हो रहे हैं टीवी मिल रही वस्तु मिल रहे हैं उपयोग की वस्तु मिल रहे हैं उनको देख करके फिर उसको अपनाने की इच्छा हो रही देखने की बार बार इच्छा हो रही तो फिर इसी से पता लग जाता है कि वो पहले जो हुआ था वैराग्य वो परिस्थितिवशात वस्तु के उपस्थित न होने के कारण अज्ञान में उसका उसको हमने वैराग्य समझ लिया था वस्तुतः थी नहीं वस्तु जब जलेबी है ही नहीं तो हर व्यक्ति कह सकता है नहीं मैं जलेबी नहीं खाता हूँ जलेबी न खाने की पहचान तो सच्ची तब हो सकती है, जब जलेबी उपस्थित हो और मुख में पानी ना आए जलेबी नहीं मिल रही और आपसे पूछ रहे हैं कि आप जलेबी खाते हैं आप कहते हैं नहीं मैं जलेबी नहीं खाता तो क्यों नहीं खाते बोले नहीं मिलता इसलिए नहीं खाते तो ये क्या हुआ न मिलने पर तो हर व्यक्ति उससे विरक्त है लेकिन मिलने पर वस्तु के होने पर आप यदि उदासीन हो सकते हैं तटस्थ हो सकते हैं तभी सच्चा वैराग्य कहा जाता है समाधि सेठ घर परिवार को छोड़कर के आश्रम में पहुंचे हुए हैं सुंदर ऋषियों के संतों के आश्रम में पहुंचे हुए हैं लेकिन बस वही जो अभी निवेदन किया घर परिवार का असर संत के आश्रम में बहुत दिनों तक बना पड़ा हुआ है सुमेधा ऋषि के आश्रम में विराजमान है दोनों के दोनों सूरत राजा भी और समाधि सेठ भी और दोनों के दोनों का चित्त बार बार एक का चित्त अपने राज्य खोए हुए राज्य की ओर बार बार जा रहा है और एक का चित्त अपने घरवार घर परिवार की ओर बार बार जा रहा है ये केवल इन दो की कहानी नहीं है राजा सूरत की ही कथा नहीं केवल राजा व समाधि सेठ की कथा नहीं बल्कि आप और हम ही राजा सूरत और समाधि सेठ हैं हमारी भी सबकी यही स्थिति है आप किसी छोड़कर के आप कहीं जाकर कर के बैठते हैं देखिए बार बार मन वहाँ जाता है जहाँ पर आप चिपके हुए हैं जहाँ आप रचे पचे हुए हैं यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए आप श्रवण कर तो रहे सारी बातें लेकिन मूलतः कहीं दूसरे जगह से संबद्ध हैं बार बार मन उचट करके वहाँ भागता है हरिद्वार में चले जाएँ वहाँ भी स्नान करेंगे तो भी बार बार अगर बम्बई से जाने वाले हैं तो फिर बार बार बम्बई में मन आएगा आएगा यह हमारी मानसिकता है स्वाभाविक आसक्ति वहां पर मन को जबरदस्त खींच करके ले जाती ही ले जाती राजा ने पूछा समाधि सेठ जी जिन लोगों ने आपको घर से बुरी तरह से तिरस्कार करके बाहर खदेड़ दिया उन्हीं में आपकी इस प्रकार से प्रीति बनी हुई है स्नेहम मानसम स्नेहम अनुबदनाती भवान। उन्हीं में आपके जो है मन मानसिक स्नेह है प्रेम बना हुआ है सेठ जी ने कहा कि एवं एवं एवं, एवं एतद यथार्थ भगवान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच बात है हा आप हमारे मन की बात बोल गए अस्मद गतम बचह पर हमारे मन की बात क्या करूं ये मन निष्ठुर हो ही नहीं रहा है जिस समय उन लोगों ने निकाला उस समय हमको बुरा लगा हम यही संकल्प करके गए आज के बाद इस घर में वापस लौट करके मुंह देखेंगे नहीं अपना मुंह नहीं दिखाएंगे और इन किसी को देखेंगे नहीं इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया हमको बुरी तरह से घर से निकाल दिया हमारे साथ विश्वासघात किया यही मन में था लेकिन यहाँ आने के बाद में मम कि नबदनाती मम निष्ठुरता मन क्या करूं मेरा मन निष्ठुर हो ही नहीं रहा बार बार उनके प्रति चिंता आ जा रही है पति स्वजन हार दंचा, हार में मना ये क्या चीज है महानुभाव मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं इतना विचलित हो चुका हूं मैं जानता हूं जानन नहामते मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऐसा बार बार जिसको मैंने छोड़ा है उसके प्रति अब हमेशा हमेशा के लिए मती को हटा देनी चाहिए वहाँ से नकली है वो और मेरे जीवन के साथी वो नहीं हैं मैं जैसे अकेला आया था वैसे ही अकेले ही जीवन अकेले कोई जीवन को छोड़कर के जाना पड़ेगा इसलिए बीच में भी जो ये साथ देने वाले से लग रहे हैं वस्तुतः साथ देने वाले नहीं हैं यहाँ भी मैं अकेला ही हूँ आदव अंत्यन्नास्ती वर्तमाने पर तथा संत महापुरुष कहाँ करते हैं जो शुरू में रहे अंत में रहे तो बीच में भले न दिखाई दे लेकिन बीच में वही रहता है लेकिन जो शुरू में भी ना रहे अंत में भी ना रहे तो बीच में दिखने पर भी वो नहीं होने के बराबर ही है अब आप हरेक सोच लीजिए दुनिया में सबके सब, सब आए हैं शरीर ग्रहण किए हैं शरीर ग्रहण करते समय आप अकेले आए हैं हम सबके सब अकेले आए हैं और जाते समय कितने को साथ में लेकर के जाएंगे पति पत्नी बेटे बेटियां बहू धन दौलत किसको को लेकर के जाएंगे शुरू में अकेले आए हैं और आखिरी में भी अकेले आएंगे अकेले जाएंगे तो फिर बीच में भी यद्यपि हम अकेले ही हैं लेकिन अज्ञान इतना जबरदस्त है कि हमको लगता है कि हमारे संगी साथी हैं और हम किसी के संगी साथी हैं और इसी भूल भुलैया के कारण हम खोए हुए हैं अपने आप का हित करने से पराया हित सोच करुणान्वित करके करुणान्वित होकर के अपने आप को बिल्कुल भुलाए पड़े हुए हैं कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ झूठा है लेकिन ये प्रेम प्रवण चित्त उन परिवार वालों के साथ में आसक्त ये चित्त बार बार इन विगुण ये अनिष्ट लोगों के साथ में पता नहीं मेरा मन क्यों लग रहा है प्रवणम चित्तम तेजाम कृत में निःश्वासो दौर मनस्यम च जायाती बार बार उन्हीं में प्रीति उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो जब उनकी बुराइयों का ख्याल आता है तो दौर मनस्यम च जायाते मन इतना खराब हो जाता है बहुत बिगड़ जाता है ये दोनों एक दूसरे तो और और करने वालों के साथ में क्रूरता क्यों नहीं जन्म ले रही हमारी निष्ठुरता क्यों नहीं आ रही है मुझमें मैं निष्ठुर क्यों नहीं हो पा रहा हूं इस प्रकार से दोनों के दोनों बातचीत कर रहे थे और बातचीत जब की तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तो अपनी बात बता दी आप भी बता दें तो उन्होंने अपनी पूरी हालत बता दी मेरी भी यही हालत है मेरे मंत्रियों ने मेरे साथ में दगाबाज की धोखा दिया इस कारण से मेरा सुसंपन्न राज्य शत्रु राजाओं के हाथ में चला गया मेरे बेटे गए मेरी पत्नी गई मेरे हाथ ही गए मेरा धन कोष खजाना गया मेरी जनता गई मेरा सारा सुख साम्राज्य चला गया यहाँ आने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ जो गया सो गया अब उसको क्या सोचना बार बार ये मन में तो आ जाता है लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी ये मन बार बार लगता है इस मन को कि क्या करूं कहाँ जाऊं मेरा इतना सुंदर राज्य चला गया बेकार दोनों ने विचार करके कहा कि इसका सही समाधान क्या हो सकता है इसका कारण हमको पता नहीं लग रहा तो सुरथ नाम के राजा ने उन सेठ से कहा कि ऐसा करते हैं गुरु जी से पूछते हैं जो आश्रम के महंत हैं सुमेधा ऋषि हैं वो तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं योग शास्त्र में पारंगत हैं धर्म और अध्यात्म के निष्णात विद्वान हैं तपस्वी हैं उनको सारी बातें मालूम हैं हमारे अंतर की बात बाहर की बात भूतकाल की बात वर्तमान की काल बात और भविष्य की बात उनको सब कुछ दिखाई देता है उनका क्योंकि तपस्या के माध्यम से साधना के माध्यम से निर्मल है, इसलिए उनको साफ साफ दिखाई देता है और किसी के प्रति ना तो राग है ना द्वेष है इसलिए वो हमारा हित ही बताएंगे संतलोक जिनके अंतर में किसी व्यक्तिगत रूप से लगाव नहीं न किसी का व्यक्तिगत रूप से द्वेश नहीं वही सच्चे सलाह दे सकते हैं राग से द्वेशमुक्त जो अंतकरण होता है उसी में सच्चा निर्णय का प्रादुर्भाव भाव होता है राग ग्रस्त है तो फिर राग के कारण गलत निर्णय आएगा जिसने पैसा दे दिया धंधा दे दिया या अपनी जान परचय का है तो न्यायालय भी उसी के पक्ष में निर्णय दे देता है निष्पक्ष नहीं हो पाता है नीचे से लेकर के ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक देख, देख ले आप राग से ग्रसित व्यक्ति सच्चा न्याय नहीं कर सकता है संत के अंतर में व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति राग होता है न द्वेश होता है अगर कहीं पर राग और द्वेश दिखाई दे रहा होता है तो उनके सुधार के लिए व्यक्ति के सुधार के लिए दिखाई देता है अंतर में झांक करके देखेंगे संत बनकर के झांकेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल निश्चल हैं, अंतर से सबके प्रति समान भाव है समत्व है तो राजा सूरत ने कहा कि क्यों ना गुरुजी से पूछें। समाधिर नाम गुरु जी से पूछे समाधि तेन संविदम दोनों के दोनों प्रातः काल के सत्संग के बाद जब सबके सब प्रणाम करके चले गए सुमेधा ऋषि को तब ये दोनों समाधि नाम के ऋषि और सुरत नाम के ऋषि एकांत में बैठे हुए सुमेधा ऋषि के पास में पहुँचे और प्रणाम पूर्वक पूछा राजा ने पूछने का तरीका भी आना चाहिए नहीं तो फिर पूछने पूछने में सही ढंग से पूछना नहीं आया तो उत्तर भी सही ढंग से नहीं प्राप्त हो सकता है नियम तो यह है कि गीता के सिद्धांत के अनुसार तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षे ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना पहले हम जिनसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं पहले उनको अनुकूल करें खुश करें वो कैसे खुश होंगे सेवया सबसे पहले प्रणिपात विनम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण तदविधि प्रणिपातेन दूसरे नंबर सेवा जब सेवा से खुश हो जाएं और संत कुछ बताने के लिए अत्यंत आतुर सा दिखाई दे रहा हो जैसे कोई गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उस समय अगर बछड़ा दूध पीता है तो गाय उदार दिल से दूध समर्पित करती है वैसे ही संत महापुरुष सदगुरुदेव जब सेवा से अत्यंत खुश हो जाएं, इसके बाद फिर आप अपने प्रश्न को रखिए सही उत्तर आएगा परिप प्रश्न होना चाहिए लेकिन कुतर्कपूर्वक नहीं गलत प्रश्न नहीं गलत ढंग से नहीं अभी पिछले लखनऊ से आए ये चिनमे मिशन के एक संत के यहाँ पर गए हुए थे दर्शन करने के लिए इससे बैठे हुए थे तब तक एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट आया और अंदर घुसा जूते चप्पल खोला नहीं पीठ पर रखा हुआ था तो वो बस्ता और सीधे पूछना शुरू किया कि ये कोई आश्रम है क्या बोले तो हाँ आश्रम है मैं एक बात जानने के लिए आया हूँ ये ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं ये ब्रह्म क्या चीज है क्या हमने पुस्तकों में कई बार पढ़ा है तो साधु ने संत ने कहा कि पहले तो आप पहले चप्पल जूता खोलना जानिए पहले जूते चप्पल बाहर खोलिए ये सामान उतारिए प्रेम से बैठिए पानी पीजिए इसके बाद फिर पूछना सुखीजिए कीजिए। ये प्रत्यक्ष घटना लखनऊ में वहां की बात है पूछने का तरीका आना चाहिए इससे मालूम पड़ जाता है केस के पहले किसी संत या अच्छे व्यक्ति के साथ में इनका कोई संपर्क नहीं हुआ है इसलिए व्यवहार कैसे करना चाहिए ये भी पता नहीं है जब हमको व्यावहारिक मार्ग का ही पता नहीं है तो धार्मिक मार्ग का पता आध्यात्मिक मार्ग का पता कैसे लग सकता है हमें जब उठना बैठना नहीं आ रहा है किसी आश्रम में आश्रम की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना नहीं आ रहा है तो हम धर्म सुनने के अधिकारी बनेंगे क्या हम अध्यात्म के अधिकारी बन पाएंगे मोक्ष की बात तो दूर रहेगी साधारण चीज को ही जान पाना मुश्किल तो गीता के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रश्न करना चाहिए राजा सुशील दोनों उपस्थित हुए और प्रणाम करके राजा ने पूछा भगवान आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न रख सकता हूँ भगवं स्वाम अहम प्रश्न इच्छा ये कम मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान आपकी अनुमति हो यदि सुमेधा ऋषि ने कहा कि पूछिए क्या बात है बोले मेरी और इस समाधि सेठ की लगभग एक सी स्थिति है जैसे राम जी की स्थिति थी वैसे सुग्रीव की स्थिति थी समान स्थिति वालों में आपस में दोस्ती हुई राम की भी पत्नी हरी गई और सुग्रीव की भी पत्नी हरी गई और दोनों के दोनों अपने पत्नी पाने के लिए और पत्नी के वियोग में तड़प रहे वैसे ही हम दोनों की स्थिति हमने भी बहुत कुछ छोड़ करके आपके शरण ली है और इसने भी बहुत कुछ छोड़ करके आपकी शरण ली है लेकिन दोनों की मानसिकता ऐसी बनी पड़ी हुई है कि जिस चीज को हम छोड़ करके आए हैं बार बार मन वही जा रहा है दुखा ये जनमे मनसा स्वचितता या तताम बिना हमारा मन अत्यंत विचलित है हमारे अधीन नहीं है बार बार दुख हो रहा है क्या बात है बोले ममत्वम गतराज्यस्य मेरा राज्य चला गया राज्य चला गया तो गए हुए राज्य में और राज्य के अंगों में जनता में कोष में मंत्रियों में हाथी में पत्नी में बेटों में सब में मेरी ममता बार बार मुझे खींच रही मुझे खींच रही मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है जान तो किमेतर यथाग्य किमें मैं नहीं जानता हूँ ऐसी बात नहीं ये मेरे बिल्कुल अज्ञान है कि उनके प्रति जो बार बार मन का जाना ये मोह है ये ठीक नहीं है वैसे ही अयम चंद्रता पुत्रदारयी मेरे साथ में जो सेठ जी हैं समाधि नाम के इनकी भी यही हालत है इनके बेटों ने घर से निकाल दिया है पत्नी ने घर से निकाल दिया है स्वजनों से यह खाली हो चुका है लेकिन इनका भी बार बार मन अपने घर की ओर जा रहा है इस प्रकार से एवम ऐशयत तथा हम च द्वाव्यत्यंत दुखी दोनों के दोनों बहुत दुखी हैं दृष्ट दोषे भी हमको पता है कि इस चीज़ को खाने से जहर का काम यह कर जाएगा और हमारी मौत हो सकती है जिस विषय में दोष दिख गया तो जिसमें दोष है उसी में मन क्यों जा रहा है क्यों जा रहा है भगवान हम दोनों के दोनों क्यों खेचे हैं आप कृपा करके बताइए ममता का कारण बताइए। मोह क्यों? हम विवेक विवेक अंध, जैसे कोई विवेक, सत असत को न से ऐसी हालत हमारी हो चुकी है भगवान आप कृपा करके बताइए सुमेधा ऋषि बड़े सुंदर उत्तर देंगे इस उत्तर को हम लोग कल श्रवण करेंगे आप लोग शांत भाव से सुनते हैं ये राजा सुरथ और समाधि सेठ दोनों के दोनों भगवती के आराधक हैं भक्त की चर्चा सुनने से भगवती के प्रति भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी लगा बढ़ेगा चाहे भगवान की कथा सुने या भगवान के भक्त की कथा सुने भगवती की कथा सुने अथवा भगवती के भक्त की कथा सुने तरीका हमको मिलेगा कि कैसे हम उनके साथ में सही मन से जुड़ सकते हैं और हमारी समझ, सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है ये शास्त्र प्रदर्शित करते हैं अज्ञात के ज्ञापक होते हैं शास्त्र हम चीज बहुत चीज़ों को नहीं जानते हैं उन चीज़ों को परिचय करा करके हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे इसलिए आप लोग दत्तचित्त होकर के इन बातों को श्रवण करेंगे इन्हीं आशाओं के साथ में वाणी को विराम दें एक दोबार ना के नाम को दोहरा लें